श्री श्री चैतन्य चेतावली श्री निवासाचार्य जी श्री निमास जी के ऊपर मानवभद्र गिर पड़ा हो वे खिन्न चित्त से क्रंदन करते करते सरकार ठाकुर के समीप पहुँचे और रो रो कर सभी समाचार सुनाने लगे भक्ति भवन के इस प्रधान स्तंभों के टूट जाने से भक्तों को अपार दुख हुआ सरकार ठाकुर बच्चों की तरह ढा मार कर रुदन करने लगे श्रीनिवास जी के दोनों नेत्र रुदन करते करते फूल गए थे वे कंठ रूंध जाने के कारण कुछ कह भी नहीं सकते थे सरकार ठाकुर ने इन्हें कई दिनों तक अपने ही यहाँ रखा इसके अनंतर वे घर नहीं गए अब उनकी इच्छा श्री चैतन्य की क्रीड़ा भूमि के दर्शनों की हुई ये उसी समय सरकार ठाकुर से विदा होकर नवद्वीप में आए उन दिनों विष्णुप्रिया देवी जी की घोर तपस्या में जीवन बिता रही थी वे किसी से भी बातें नहीं करती थीं किंतु उन्हें स्वप्न में श्री गौरांग का आदेश हुआ कि श्रीनिवास हमारा ही अंश है इससे मिलने में कोई क्षति नहीं इसके ऊपर तुम कृपा करो तब उन्होंने श्रीनिवास जी को स्वयं बुलाया वे इस छोटे बालक के ऐसे त्याग वैराग्य प्रेम और रूप लावण्य को देख बड़ी ही प्रसन्न हुई प्रिया जी ने इनके ऊपर परम कृपा प्रदर्शित की इनसे बातें की इनके मस्तक पर अपना पैर रखा और अपने घर के बाहरी दालान में इन्हें कई दिनों तक रखा जगन माता विष्णु प्रिया जी से विदा होकर ये शांतिपुर में अद्वैताचार्य की जन्मभूमि को देखने गए वहां से नित्यानंद जी के घर खड़दा में पहुँचे वहाँ अवधूत की पत्नी श्रीमती जाह्नवी देवी ने इन पर अपार प्रेम प्रदर्शित किया और कई दिनों तक अपने घर में ही इन्हें रखा उन दोनों माताओं की चरण वंदना करके ये खानाकुल कृष्णनगर के गोस्वामी अभिरामदास जी के दर्शनों को गए उन्होंने ही इन्हें वृंदावन में जाकर भक्ति ग्रंथों के अध्ययन करने की अनुमति दी उनके आज्ञा सिरोधार करके ये अपनी माता से आज्ञा लेकर काशी प्रयाग होते हुए वृंदावन पहुँचे वहाँ जीव गोस्वामी ने इनका बड़ा सत्कार किया उन्होंने ही गोपाल भट्ट से इन्हें मंत्र दीक्षा दिलाई ये वृंदावन में ही रहकर श्री रूप और सनातन आदि गोस्वामियों के बनाए हुए भक्ति शास्त्रों का अध्ययन करने लगे वहाँ इनकी नरोत्तम दास जी तथा श्यामानंद जी के साथ भेंट हुई और उन्हीं के साथ ये गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे श्री श्रीजीव गोस्वामी जी ने जब समझ लिया कि ये तीनों ही योग्य बन गए हैं तीनों ही तेजस्वी मेधावी और प्रभावशाली हैं जब इन्हें गौर देश में भक्ति तत्व का प्रचार करने के निमित्त भेजा नरोत्तम दास जी को ठाकुर की उपाधि दी और श्रीनिवास जी को आचार्य की भक्ति ग्रंथों के बिना भक्ति मार्ग का यथाविधि प्रचार हो ही नहीं सकता अतः जीव गोस्वामी ने बहुत से ग्रंथों को मोम जामे के कपड़ों में बंधवार बंधवा कर तथा कई सुरक्षित संदकों में बंद कराकर एक बैलगाड़ी में लादकर इनके साथ भेजा रक्षा के लिए साथ में दस अस्त्रधारी सिपाही भी कर दिए तीनों ही तेजस्वी युवक अपने आचार्यों तथा भक्तों के चरणों में प्रणाम करके काशी प्रयाग होते हुए गौड़ देश की ओर जाने लगे रास्ते में बांकुड़ा जिले के अंतर्गत वन विष्णुपुर नाम की एक छोटी सी राजधानी पड़ती है वहां पहुंचकर डाकों ने इनकी सभी संदूकें छीन लीं और सभी को मार भगाया इस बात से सभी को अपार कष्ट हुआ असल में उस राज्य के शासक राजा वीर हमीर ही डाकुओं को प्रोत्साहित कर दिया करते थे और उस गाड़ी को भी धन समझकर उन्होंने ही लूटवा लिया था पुस्तकों के लूट जाने से दुखी होकर श्रीनिवास जी ने श्यामानंद जी और नरोत्तम ठाकुर से कहा आप लोग अपने अपने स्थानों को जाइए और आचार्य चरणों की आज्ञा को शुरुधार्य करके भक्ति मार्ग का प्रचार कीजिए मैं या तो पुस्तकों को प्राप्त करके लौटूंगा या यहीं कहीं प्राण गवा दूंगा। बहुत कहने सुनने पर वे दोनों आगे के लिए चले गए श्रीनिवास जी वन विष्णुपुर में घूम घूमकर पुस्तकों की खोज करने लगे दैव संग संयोग से, से उनका राजसभा में प्रवेश हो गया राजा वीर हम्बीर श्रीमद्भागवत के बड़े प्रेमी थे उनकी सभा में रोजकथा होती थी एक दिन कथावाचक राज पंडित को अशुद्ध अर्थ करते देखकर इन्होंने उसे ठोका तब राजा ने कुतूहल के साथ इनके मैले कुचैले वस्त्रों को देखकर इन्हें से अर्थ करने को कहा बस फिर क्या था वे धारा प्रवाह रूप से एक ही श्लोक के नाना भाती थे युक्ति और शास्त्र प्रमाण द्वारा विलक्षण विलक्षण अर्थ करने लगे इनके ऐसे प्रकांड पांडित्य को देखकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध से बन गए राजा ने इनके चरणों में प्रणाम किया पूछने पर इन्होंने अपना सभी वृत्तांत सुनाया तब डबडबाई आंखों से राजा इन्हें भीतर ले गया और इनके पैरों में पड़कर कहने लगा आपका वह पुस्तकों को लूटने वाला डाकू मैं ही हूं। ये आपकी पुस्तकें ज्यों की त्यों ही रखी है श्रीजीव गोस्वामी की दी हुई सभी पुस्तकों को सुरक्षित पाकर ये प्रेम में गदगद होकर अश्रु विमोचन करने लगे इन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ उन पुस्तकों को प्रणाम किया और अपने परिश्रम को सफल हुआ समझकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए उसी दिन से राजा ने वह कुचित कर्म एकदम त्याग दिया और वह इनका मंत्र शिष्य हो गया वन विष्णुपुर के राजा का उद्धार करके फिर ये जाजी ग्राम में अपनी माता के दर्शनों के लिए आए बहुत दिनों के पश्चात अपने प्यारे पुत्र को पाकर स्नेहमयी माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा वह प्रेम में गदगद कंड से रुदन करने लगी आचार्य श्रीनिवास अब वहीं रहकर भक्ति मार्ग का प्रचार करने लगे उनकी वाणी में आकर्षण था चेहरे पर तेज था सभी वैष्णव इनका अत्यधिक आदर करते थे वैष्णव समाज के ये सम्मान्य अग्रणी समझे जाते थे उनचास वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना पहला विवाह किया और कुछ दिनों बाद दूसरा विवाह भी कर लिया इस प्रकार दो विवाह करने पर भी ये विरक्तों के ही भांति जीवन बिताने लगे बीच में ये एक बार पुनः अपने गुरुदेव के दर्शनों के निमित्त वृंदावन पधारे थे तब तक इनके गुरु श्री गोपाल भट्ट का वैकुंठ वास हो चुका था कुछ दिन वृंदावन रहकर ये पुनः गौर देश में आकर प्रचार कार्य करने लगे वन विष्णुपुर के राजा ने इनके रहने के लिए अपने यहाँ एक पृथक भवन बनवा दिया था ये कभी कभी जाकर वहाँ भी रहते थे अंत में आप अपनी अवस्था का अंत समझकर कर श्री वृंदावन धाम को चले गए और वहाँ से लौटकर फिर गौर देश में नहीं आए उनका पुण्यमय अलौकिक शरीर वृंदावन भूमि के पावन कणों के साथ एकीभूत हो गया वे वैष्णवों के परम आदरणीय आचार्य अपने अनुपम भक्ति और त्याग में वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति पक्ष वाले वैष्णवों के लिए एक परम आदर्श उपस्थित कर गए